रोशन सितारे प्रेरित भारतीय वैज्ञानिक भाग चंद्र जरा भी कागज को बेकार नहीं जाने देते थे और अपनी पांडुलिपियों के पिछले पन्नों पर अपना कच्चा काम करते थे उनके व्याख्यानों की जिन्हें वे पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाते थे जबरदस्त मांग रहती थी उनके व्याख्यान से एक गणितज्ञ की सोच और संघर्षों की अनुभूति मिलती थी चंद्र खुद को गणित में एक बाहरी व्यक्ति मानते थे, शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने इस विषय को काफी बाद में चुना था वे दो अन्य बाहरी व्यक्तियों के बड़े प्रशंसक थे ये थे महान चित्रकार विंसेंट और सेजान, शायद इन दोनों चित्रकारों में में वे अपनी छवि देखते थे। चंद्र अपने युवावस्था स्वयं एक उत्साही व प्रतिभाशाली चित्रकार थे भारत और इंग्लैंड में अपने अंतिम वर्षों में हरीश चंद्र रिलेटिविस्टिक फील्ड थ्योरी यानी आपेक्षकीय फील्ड सिद्धांत में व्यस्त रहे तब से उनके कार्य का उल्लेख कई शोध पत्रिकाओं ने किया। एक गणितज्ञ के रूप में हरीश ने ऊंची बुलंदियों को छुआ उनके सिद्धांत आज भी उस गौधिक चर्च के समान अटल हैं, जिसकी नींव भारी भरकम भले ही हो परंतु उसका ऊपरी भाग हल्का और आसमान को छूता है चंद्र के लिए गणित का विषय भगवान और इंसानों के बीच मध्यस्थता का एक माध्यम था उसमें उनकी भूमिका लोगों को भगवान के करीब लाना नहीं थी बल्कि भगवान को इंसानों के पास लाने की थी हरीश चंद्र उन्नीस से अठावन में गुगे फेलो और उन्नीस से तिरसठ के बीच स्लोन फेलो रहे उन्नीस में उन्हें रॉयल सोसाइटी की फेलोशिप से सम्मानित किया गया उन्नीस में उन्हें भारतीय विज्ञान अकादमी और राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की फेलोशिप प्रदान की गई। 1981 में उन्हें अमेरिका की नेशनल गयी ऑफ साइंस की सदस्यता प्रदान की गई। वे मुंबई स्थित टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान के मानद फेलो भी थे उन्नीस में उन्हें दिल्ली विश्वविद्यालय और उन्नीस सौ इक्यासी में विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट की मानक उपाधियों से सम्मानित किया उन्नीस में उन्हें अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी का कोल पुरस्कार और उन्नीस में भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी का श्रीनिवास रामानुजन पदक प्राप्त हुआ भारत सरकार ने उनके सम्मान में इलाहाबाद में गणित और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में बुनियादी शोध करने वाली संस्था का नाम हरीशचंद शोध संस्थान रखा उन्नीस में दिल का दौरा पढ़ने से हरीश्चंद्र का देहांत हुआ उस समय प्रिंसटन में गणित्ञ हरमांड बोरेल की साठवी वर्गगाड के उपलक्ष्य में यह समारोह चल रहा था अगले साल इसी प्रकार का समारोह हरीश्चंद्र के सम्मान में आयोजित होना था हरीशचंद्र अपने पीछे पत्नी ललिता और दो बेटियां प्रेमला और देविका छोड़ गए